तत्व चिंता मढ़ी ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति कोई पूछे कि ज्ञानी कौन है तो इसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता यदि शरीर को ज्ञानी कहा जाए तो जड़ शरीर का ज्ञानी होना संभव नहीं यदि जीव को ज्ञानी कहें तो ज्ञानोत्तर काल में उस चेतन की जीव संज्ञा नहीं रहती और यदि शुद्ध चेतन को ज्ञानी कहें तो शुद्ध चेतन तो कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं इसलिए यह नहीं बतलाया जा, जा सकता कि ज्ञानी कौन है ज्ञानी की कल्पना अज्ञानी के अंतकरण में है शुद्ध चेतन की दृष्टि में तो कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं ज्ञानी को जब दृष्टि ही नहीं रही तो फिर सृष्टि कहाँ रहती ज्ञानी अज्ञानी जन इस प्रकार कल्पना किया करते हैं कि इस शरीर में जो जीव था तो वो समष्टि चेतन में मिल गया समष्टि चेतन के जिस अंश में अंतकरण का अध्यारोप है उस अंतकरण सहित उस चेतन के अंश का नाम ज्ञानी है वास्तविक दृष्टि में ज्ञानी किसकी संज्ञा है यह कोई भी वाणी द्वारा नहीं बतला सकता क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में तो ज्ञानीपन भी नहीं है ज्ञानी और अज्ञानी की संज्ञा केवल लोक शिक्षा के लिए है और अज्ञानियों के अंदर ही इसकी कल्पना है जिस प्रकार गुणातीत के लक्षण बतलाए जाते हैं भला जो तीनों गुणों से अतीत हैं उसमें लक्षण कैसे लक्षण तो अंतकरण में बनते हैं और अंतकरण से होने वाली क्रिया त्रिगुणात्मिका है बात यह है कि गुणातीत को समझ, समझने के लिए अंतकरण की क्रियाओं के लक्षणों का वर्णन किया जाता है जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव पांडव न देशि संप्रवृत्ता न निवृत्ता इसी के आगे तेईस चौबीस और पच्चीसवें श्लोक में भी गुणातीत के लक्षण बतलाए गए हैं उपर्युक्त बाईसवें श्लोक के प्रकाश शब्द से अंतकरण और इंद्रियों में उजियाला प्रवित्ति से चेष्टा और मोह से निद्रा आलस्य प्रमाद या अज्ञान नहीं अथवा संसार के ज्ञान में सुषुप्तिवत अवस्था समझनी चाहिए में कोई धर्मों, धर्मी न रहने के कारण देश और आकांक्षा तो किसको हो? राग द्वेष और हर्ष शोकादि न होने के कारण यह सिद्ध होता है कि उसमें कोई धर्मी नहीं है यदि जड़ अंतकरण के साथ समष्टि चेतन की लिप्तता होती तो जड़ अंतकरण में राग द्वेषादि विकारों का होना संभव होता परंतु समष्टि चेतन का संबंध अंतकरण से नहीं रहता केवल उसकी सत्ता स्फूर्ति से चेष्टा होती है यह सब लक्षण भी वहीं तक है जहाँ तक संसार का चित्र है और ये साधक के लिए आदर्श उपाय स्वरूप है इसलिए शास्त्रों में इसका उल्लेख है गुणातीत की वास्तविक अवस्था को कोई दूसरा न तो जान सकता है और न बदला ही सकता है वह स्वयं वेद्य स्थिति है परंतु यदि कोई इसका प्रकार परीक्षा करे कि मुझमें ज्ञानी के, मुझ के लक्षण है या नहीं तो जानना चाहिए कि इसे ज्ञान नहीं है लक्षणों की खोज से यह बात सिद्ध हो गई कि उसकी स्थिति शरीर है उस ज्ञानी की सत्ता ब्रह्म से भिन्न है नहीं तो खोजने वाला कौन और स्थिति किसकी और यदि खोजना ही चाहे तो केवल शरीर में ही क्यों खोजे पाषाण या वृक्षों में उसे क्यों न खोजे केवल शरीर में ढूंढने से उसका शरीर में अहम भाव सिद्ध होता है इससे तो वह अपने आप ही क्षुद्र बना हुआ है हाँ यदि साधक शरीर से अलग होकर दृष्टा बनकर पत्थर और वृक्षादि के साथ अपने शरीर की सादृश्यता करता हुआ विचार करे, तो इससे उसे लाभ होना संभव है जैसे गीता जी में कहा है नान्यम गुणेभ्य करता यदा दृष्टानुप्यति गुणेभ्य परम वेत्ती मद्भाव सोधिगच्छति जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता है अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है परंतु जो कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ वह भी ज्ञानी नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट कहता है जो कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया उसे भी ज्ञानी नहीं मानना चाहिए क्योंकि जो कहने से ज्ञाता ज्ञान और गेय तीन पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो यह कहता है कि ज्ञान हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं सो भी ज्ञानी नहीं है क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में इस प्रकार का संदेह रह नहीं सकता तो ज्ञानी क्या कहे इसका उत्तर नहीं मिलता इसलिए यह स्थिति अनिर्वचनीय कही गई है